अध्याय उनतालीस भगवान शिव का बारात लेकर हिमालय पुरी की और प्रस्थान श्री ब्रह्मा जी कहते हैं है मुने तदर अंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को लेकर अपने साथ हिमाचलपुरी को चलने की प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हुए कहा तुम लोग थोड़े से गणों को लेकर यहाँ रखकर शेष सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त हो राज हिमवान के नगर को चलो फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर शंख कर्ण केक राक्ष विकृत विशाख परिजात विकरातन गुदुंभ कपाल सदारक कंदुक कुंडक पिपल सनादक अवेशन कुंड पर्वतक चंत्रावतपन काल कालक महाकाल अग्निक अग्निमुख आदित्य मुर्धा धनावाह सनाह कुमुद अमोग कोकिल सुमंत्र ककाक पोदार सनातक मधुपिंग कोकिल पूर्ण भद्र नील चतुर्वक्त्र करण अरि होमक यज्जावाक्ष शतमन्यु मेघान्यु काश्तागुड़ सुके सुब्रषव सनातन तालकेतु षष्टमुख चैत्र स्वयं प्रभु लकुलीश लोकान्तक दीप्तात्मा दैत्यान्तक भृगुरीति देवप्रिया अश्नी भानुक उपरमस्ते तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि-कोटि गणों तथा भूतों को लेकर नंदी आदि गणराक्ष असंख्य गणों से घिरे हुए तथा क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि-कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े वे सब सहस्र हाथों से युक्त थे सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे उन सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वे सब के सब धारी थे उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे वे सभी उत्तम भस्म धारण किए थे और हार कुंडल के योर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे दूसरे गणों को साथ ले भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चले चंडी देवी रुद्रदेव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ आ पहुंची वे शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली थी उन्होंने सांपों के आभूषण से अपने को विभूषित कर रखा था उनका वाहन प्रेत था वे उसी पर आरूढ़ होकर अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थी वह कलश महान प्रभापुंज से प्रकाशित हो रहा था मुने वहां करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पाते थे जिनका विकराल रूप था उनके रूप रंग भी अनेक प्रकार के थे उस समय रुवो के दिमदिम घोष दिम से भेरियों की गड़गड़ाहट से और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोक गूंज उठे गदंबियों की ध्वनि से महान कोलाहल हो गया था वह जगत का मंगल करता हुआ अमंगल का नाश करता था देवता लोग शिवगणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण करते थे संपूर्ण चित्त और लोकपाल आदि सभी देवताओं के साथ थे देव मंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे मुने उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था जो उनकी शोभा बढ़ाता था उन पर चवर ढुलाए जा रहे थे और वे अपने गणों से घिरे हुए थे उनके शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण करके विभूषित किया हुआ था इसी प्रकार मैं भी मूर्तिमान वेदों शास्त्रों पुराणों आगमों सनकादि महासिद्धो प्रजापतियों पुत्रों तथा अन्य परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और भगवान शिव की सेवा में तत्पर था देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो एरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपने सेना के बीच में चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे वे भगवान शिव जी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठीत थे शाकिनी यातुधान बेताल ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत पिशाच प्रमस आदि गण तुम्बरु, नारद हा हा और हू हू आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर बाजा बजाते हुए चले संपूर्ण जगन्माताएं सारी देवकन्याएं गायत्री सावित्री लक्ष्मी और अन्य देवांगनाएं ये तथा दूसरी देवपत्नियां जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं शंकर जी का विवाह है यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए आई वेद शास्त्रो, और शास्त्रों सिद्ध और महर्षियों द्वारा जो शाक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिनकी अंगकांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है वह सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन है धर्ममतसल महादेव उस वृषभ पर आरूढ़ हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे देव ऋषियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे इन सब देवताओं और महर्षियों के एकत्र हुए समुदाय से महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी उनका बहुत श्रृंगार किया गया था वे शिवा का पानी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे नारद इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त भगवान शंभु का चरित्र कहा गया अब हिमालय नगर में जो सुंदर वृतांत घटित हुआ उसे ध्यान पूर्वक सुनो अध्याय चालीस हिमवान द्वारा भगवान शिव की बारात की अगवानी तथा सबका अभिनंदन एवं वंदन मैना जी का महर्षि नारद जी को बुलाकर उनसे बारातियों का परिचय पाना तथा भगवान शिव और उनके गणों को देखकर भय से मूर्छित होना श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कदन अंतर भगवान शिव ने श्री नारद जी को हिमाचल के घर भेजा वे वहां की विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए विश्वकर्मा ने जो भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा महर्षि नारद ऋषियों की चेतन सी प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी उन्हें देखकर देवऋषि नारद चकित हो उठे तत्पश्चात हिमाचल ने देवऋषियों को बारात बुला लाने के लिए बुलावा भेजा साथ ही उस बारात की अगवानी के लिए मैनाक आदि पर्वत भी गए तदनंतर श्री विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप सानंद आ पहुँचे। गिरिराज हिमवान ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुंचे हैं तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई तदनंतर उन्होंने बहुत सा सामान एकत्र करके पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ वे प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे उस समय समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ और वे अपनों को धन्य मानते हुए उनके सामने गए देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृतकृत्य मानने लगे महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदा शिव की वंदना की वे वृषभ पर आरूढ़ थे उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और उनके दिव्य अंगों से लावण्य थे संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे उनका श्री अंग अत्यंत महीन नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्र से सुशोभित था उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जड़ित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था